आनंद की खोज दुख और दुख निवृत्ति सामाजिक विषमताएं, उपर्युक्त वर्णन शारीरिक व मानसिक दुखों के अतिरिक्त मानव समाज दुर्भाग्य से इस प्रकार गठित हुआ है उसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो मानव जीवन में दुख को बनाए रखती है मानव का इतिहास असम असमताओं युद्धों एवं उत्पीड़नों का इतिहास ही रहा है मानव के जीवन की तीन ऐसी अनिवार्य परिस्थितियां हैं जिन पर वह कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता वे हैं पहला असमर्थता दूसरा अनिश्चितता तीसरा आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्तता मानव मृत्यु के सामने असमर्थ है विज्ञान के कल्पनातीत विस्तार के बावजूद मानव के अपनी शक्ति की सीमाएं बनी ही हुई हैं दूसरा महान दुखदायी सत्य है भविष्य की अनिश्चितता जो मानव को सदा संकित रखती है और तीसरी अप्रिय परिस्थिति है मानव के सुखी जीवन के लिए प्राप्त सामग्री का असंतुलित वितरण अथवा वास्तविक अभाव जो सदा सभी कालों में बना रहे रहा है और बना रहेगा इस तरह मानव सदा ही अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है पाठक का स्वयं का प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के दुखों से सामना होता होगा और वह स्वयं ऊपर वर्णित दुख कष्टों की सूची में कुछ जोड़ घटा सकता है अतः इस वर्णन का यही अंत करके दुख निवृत्ति के उपायों की ओर दृष्टि डाली जाए दुख निवृत्ति मानो अनादि काल से दुखों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करता रहा है दुख जितने अनिवार्य हैं उनको दूर करने के उपाय भी उतने स्वाभाविक हैं अबाल वृद्ध वनिता सभी दुखों से मुक्ति तथा सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं एक ओर तो जहां सामान्य प्रत्येक व्यक्ति दुख दूर करने का प्रयत्न करता है वहीं दूसरी ओर दुख और उसकी निवृत्ति ने विभिन्न दार्शनिक मतवादों का भी रूप ले लिया है पहला चारवाक मत चारवाक अथवा जड़वादियों का कथन है कि दुख भले ही हो पर जीवन में थोड़ा बहुत सुख भी तो है उसी सुख को वर्तमान में भोगो और भूत भविष्य की चिंता छोड़ दो चारवाक विशेषता इंद्रिय सुख भोग को ही महत्व देते हैं चारवाक मतावलंबियों के विषय में निम्न श्लोक प्रसिद्ध है जीवे सुखम जीवे ऋण कृत् घृतम प्रीबेत भस्मीभूत देहस्य से पुनरागमन कुत अर्थात जब तक जियो सुख से जियो यदि आवश्यकता हो तो ऋण लेकर भी घी पियो मृत्युपरांत देह के जलकर भस्म हो जाने के बाद पुनरागमन कहाँ होने वाला है कि ऋण चुकाने आना पड़े इस तरह चार्वाक मत दुख को पूरी तरह से नकारने का जीवन के इस कटु सत्य को अनदेखा करने का प्रयत्न करता है निराशावाद चार्वाक मत का बिल्कुल विपरीत मत है निराशावाद पाश्चात्य दार्शनिक सोपन हवर इसके विशिष्ट प्रणेता है इनके अनुसार दुख और कष्ट से युक्त या जीवन जीने के योग्य नहीं है मानव विभिन्न प्रकार की अंध और अर्थहीन इच्छाओं के द्वारा जो परस्पर संघर्षरत रहती है निरंतर कष्ट पाता रहता है एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है इस तरह से हम कभी स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते दूसरी ओर मृत्यु ग्रास बनाने के लिए सदा तैयार खड़ी रहती है और हमारा किसी भी क्षण बंद हो जाने वाला श्वास प्रश्वास उसे हमसे दूर रखता है भोजन निद्रा द्वारा हम इस मृत्यु रूपी काल से किसी तरह अपने को बचाए रखते हैं जन्म के साथ ही साथ मृत्यु हमारे पीछे लगी रहती है और हम उससे बचने का चाहे जितना भी प्रयत्न करें अंत में वह हमारा गला दबोच ही लेता है लेती है जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है जो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो क्षण भर में फूट जाता है अगर वासना और इच्छाएं जो दुख का कारण है संतुष्ट हो जाए तो मानसिक अकर्मण्यता अथवा ज्ञान या जा आ जाएगा इस तरह जीवन दुख और अकर्मण्यता मात्र ही है जीवन इसलिए भी बुरा है कि वह स्वार्थपूर्ण और हीन है एक मछली दूसरी मछली को खाती है एक प्राणी दूसरे को मारकर या खाकर जीवित रहता है मानव समाज का शोषण करके बढ़ता है मानव का इतिहास हत्याओं लूट खसोट की झूठ से भरा पड़ा है सोपन हावर के अनुसार ज्ञान व सभ्यता से कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि नए ज्ञान के साथ नई आवश्यकताएँ नए प्रकार की अनैतिकताएँ एवं नए स्वार्थों का जन्म होता है इन मच विजडम देयर इज मच ग्रीफ एंड ही द इक्रीजे नॉलेज इनक्रीजे सारो अर्थात अधिक ज्ञान में अधिक दुख है तथा जिसका ज्ञान बढ़ता है उसका दुख भी बढ़ता जाता है सोपन हावर का दर्शन दुख की सत्यता के विषय में बौद्ध दर्शन से मिलता जुलता है लेकिन वे बुद्ध की तरह दुख निवृत्ति का विस्तृत तो उपाय नहीं बताते उनके अनुसार दुख अगर ना हो तो मानव की अनियमितताओं मूर्खताओं और गलतियों पर अंकुश की न रहे तीसरा एक अन्य मतवाद दुख को इतनी भयावह दृष्टि से नहीं देखता उसके अनुसार दुख ही जीवन है जीवन की जीवंतता दुख से ही प्रकट होती है बालक का क्रंदन ही यह बताता है कि वह जीवित है दुख जीवन के विकास का मूल व अस्तित्व की पहचान है जहाँ दुख नहीं वहाँ जीवन नहीं दुख असीम के प्रति उसकी प्राप्ति के लिए असीम का कंदन है आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में दुख की ही मुख्य भूमिका है दुख ही सृष्टि का मधुमेह वरदान है क्योंकि इससे उसके कारण दोष को दूर किया जा सकता है दुख से स्वानुभूति होती है जो स्वानु सहानुभूति और अंत में सर्वानुभूति को जन्म देती है और दुख से घबराने के बदले उसका स्वागत एवं सदुपयोग करना चाहिए चौथा बौद्ध मत भगवान बुद्ध के उपदेश तो दुख की सत्यता और उसे दूर करने के उपाय पर ही आधारित है उनके अनुसार जरा रोग मृत्यु सभी दुख है इन दुखों का कारण खोजते हुए उन्होंने कार्य कारण की एक श्रृंखला खोज निकाली जैसे प्रत्यय सम समुत्पाद करते हैं वासना या तृष्णा ही दुख का कारण है तथा इसके भी मूल में है अज्ञान बुद्ध ने दुख निवृत्ति के लिए एक स्पष्ट साधना पद्धति जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है बताई पाँचवास्टोएसिज्म यह आशावादी पाश्चात्य दार्शनिक मत दुख को बुरा नहीं मानता तथा उसकी उपेक्षा करने की तथा उससे अविचलित रहने की सलाह देता है इस मत के अनुसार यह जगत शुभ व पूर्ण है तथा जिसे हम दुख अशुभ या बुरा कहते हैं वह केवल सापेक्षिक रूप से ही शुभ है जिस प्रकार चित्र में छाया उसके सौंदर्य की वृद्धि करती है उसी प्रकार दुख भी जगत रूपी चित्र के सौंदर्य को बढ़ाता है व्यापक दृष्टि व्यापक निरपेक्ष में तो जगत सुंदर व शुभ ही है तथा उसमें सभी वस्तुएं अपने निर्दिष्ट स्थान पर है उसका कोई भी अंश बुरा या अशुभ नहीं है दुख प्राकृतिक क्रियाओं का अनिवार्य परिणाम है जो शुभ की प्राप्ति में अनिवार्य रूप से पैदा होती है जैसे अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन की प्रक्रिया के प्रारंभ में विष पैदा होता है दुख अपने आप में बुरा नहीं है क्योंकि उसका चरित्र व मूल्यों से न कोई संबंध है और न ही वह उन्हें प्रभावित ही करता है यही नहीं वह सद्गुणों के विकास में भी सहायक होता है क्योंकि कष्ट व दुर्गुणों को दूर करने से ही सद्गुण प्रकाशित होते हैं अतः समझदारी से सजीवन व्यतीत करना ही दुख की समस्या का समाधान और सुख की प्राप्ति का उपाय है हमें प्रकृति के विधान के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए लाघव करने के लिए उन्हें स्वयं अपने शरीर में खींच लिए थे बुद्ध ने कठोर तपस्या के द्वारा निर्माण प्राप्त कर दुख निवृत्ति का एक सर्वजन सुलभ मार्ग खोज निकाला था श्री रामचंद्र जी का जीवन दुख की समस्या एवं सामाजिक समस्या प्रसूत विषम परिस्थितियों के समाधान का एक अति सुंदर दृष्टांत है असमर्थता अपर्याप्तता एवं अनिश्चितता रूपी मानव समाज की तीन अनिवार्य परिस्थितियां अयोध्या के इतिहास में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी राजा सिंहासन एक है भाई चार हैं किसे दिया जाए यह अपर्याप्तता का दृष्टान्त है महाराज दशरथ ने ग्रह नक्षत्रादि की गणना करवाने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल राम को राज्य पद सौंपने का निर्णय किया लेकिन दूसरे दिन राम को राज्य के स्थान पर वनगमन करना पड़ा जीवन की अनिश्चितता के इससे बड़ा और कौन सा दृष्टांत हो सकता है कई कई को दिए गए अपने दो बचनों को निभाने में तथा उससे उत्पन्न विषम परिस्थिति को सुलझाने में महाराज दशरथ की असमर्थता एवं असहायता मानव की तीसरी अनिवार्य स्थिति को प्रदर्शित करती है रामायण के विभिन्न आदर्श पात्रों ने जिस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से इन समस्याओं का सामना किया वह अपने आप में अनुकरणीय है राम वनगमन के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हैं तथा एकमात्र राज सिंहासन को अपने प्रिय अनुज भरत को दे देना चाहते हैं दूसरी ओर भरत राम के प्रतिनिधि होकर कर्तव्य पालन के रूप में राज्य का शासन स्वीकार करते हुए भी राज्य पद पर स्वीकार नहीं करते त्याग और प्रेम द्वारा ही समस्या का समाधान निकाला गया यही बात सीता व लक्ष्मण में भी है कौशल्या तथा माता सुमित्रा परिस्थिति की अपरिहार्यता समझकर उसके अनुरूप आचरण करती हैं तभी के लिए त्याग प्रेम एवं उच्च नैतिकता वे आदर्श थे जिनकी सहायता से उन्होंने दुख को सहन किया